अथरो मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रकरण अलात शांति प्रकरण देख रहे थे इसका 48 कार्य का हो गया था आगे देखेंगे टीका में अलात दृष्टांते कथम ऋज्जु बकरादीनाम असत्व इति आशंकाया निरूपणसहत्वाद इतिहा पूर्व पक्ष शंका कर रहा है अलात दृष्टांत में जो अलात में नाना रूप दिखता है आकार दिखता है ऋझु बकरादि तो सिद्धांत ही कहते कि ये सब ऋजु बकरादि आकार ये सब असत है ये नहीं है ये सब खाली दिखता है जब अलात का चलायमान मतलब जो चलता है तब तो ये दिखते हैं खाली इसलिए असत है पूर्व पक्ष कहता है कथम ता ऋजु बकरादि नाम असत्युम ऋजु सरल हो टेढ़ा मेरा तो कथम असत्व ऐसे आशंका करने से सिद्धांति कहता है की निरूपण असहत्वाद विचार करने से ये दिखता नहीं दिखता है किंतु विचार करते है ये कहाँ से आया कैसे हुआ तो तब तो फिर उसका कोई कारण इत्यादि नहीं मिलते हैं अलाते स्पन्द माने नाभासा नाभासा अन्यतो अन्यतो नततो नततो नाशा तो भुव न तत्पंदन नला नाभासा अन्यतो स्पंदमाने अलाते आभा न ततो न ते अन्यत्र अन्यो भुव प्रविशन्ति स्पंदमाने नए अलाते अलात अगर स्पंदमान चलन जब होता है पहले उसमें सब जो नाना रूप ऋजु बकरादी आकार दिखते थे वो सब अलात स्पंदमान होने से पहले नहीं थे तो जब अलात स्पंदमाने सती सती सप्तमी स्पंद माने अलाते स्पन्द माने चलो जब चलता है आभाषा आभाषा ऋजु बकरादी आकार न अन्य तो भूग अन्य स्थान से कहीं आकर के इसमें प्रवेश करके ऐसा नहीं है अन्य तो अन्य स्थान से होते हैं ऐसा नहीं है अन्य स्थान से होते हैं अर्थात अन्य स्थान से आकर के अलात में प्रवेश करते हैं ऐसा नहीं है और निष्पंदात जब ओलात निश्चल हो जाता है निष्पंदात तत ततः कहने से ते औलाता निष्पंदात अलातात न ते आभाषा अन्यत्र न अलातम अला प्रवशाती ततो ते न अन्यत्र न अलातम प्रवशती अलात जब निष्पंद हो जाता है निष्पन्दा तत अलाता ते, ते अर्थात आभाषा न अन्यत्र न अलातम अन्यत्र जाते हैं न में जाते हैं न अन्यत्र न अलातम अलातात प्रवशी का कर्ता हो जाएगा आवासा ते ते आवाशा। ते अलाता न अन्यत्र चले नहीं जाते हैं ये भी नहीं है और न अलातम प्रविशंती जो आकार सब दिख रहे हैं वो कहीं जब अलातों को स्थिर कर दिए वो ना कहीं अन्यत्र चले जाते हैं और ना उसे अलात में प्रवेश कर जाते हैं ऐसा नहीं है वो कहते हैं कि रज्जु में सर्प दिखता था जब रजू का ज्ञान हो गया कहते हैं सर्प कहा गया कहते हैं रजू में प्रवेश कर गया सर्प वास्तव में रजू में प्रवेश करता है नहीं। तो नहीं करता है तो इसी प्रकार कहते हैं जब अलात निष्पंद हो जाता है जो दिखते थे आभास वो ना अन्यत्र जाते हैं ना अलात में प्रवेश करते हैं वो थे ही नहीं टीका में यदा खलु अलातम स्पंद आगे पाठ संशोधन करना है यदा खल्लु अलाम स्पंद आगे स है ना स कट जाएगा स्पंद मान म व आगे व लिखना है स्पंदमानम अवतिष्ठते अवतिष्ठ में क्या सूत्र लग गया तो परस्मी पद आत्मनिपद है परस्मी पद अवतिष्ठते हो गया सम अव उसके समीभ्य स्थ समय पदा खलु अलातम खलु अलातमे क्या सूत्र लगा आप लोग नहीं खलु अलातम लिखा है ना यदा नदा खलुला कोई नज खलु आगे अलातम खलु खलु अवधारण में निश्चय यदा खलु अलातम स्म अवतिष्ठते जब अलात स्पन्दम रहता है तदा तब अर्थात चलता है उस अलात में अन्यतो अन्यतो अर्थात तो अन्य स्थान से देशान आगत आगत अर्थात आकर के इति न सक्यम वक्तुम तो जिस समय में अलात तो चलता है उसमें अन्य देशों से अन्य स्थान से आभाषा आ करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं ऐसे न सक्यम वक्तुम ऐसा नहीं कह सकते हैं ऋज्जुबकर देशानगमन से अनागमत ऋज्जु बकरादि जो आभाष दिखते हैं वो देशांतराद रिजू बकरा दया भाषा नाम ऐसा है पाठ लघु पढ़ने वाले वो आप लोगों के लिए नहीं रिजू बकरा दया नाम इसमें क्या सूत्र लगा दिया बकरा दियाजू बकरा दिया बकरा भाषा इसमें दो पद हैं अलग अलग कर पाएंगे अंतिम पद क्या है उसमें आगे भाषा तो दिया भाषा उसके पूर्व में है रिज्जु बकराद रिजु बकरा दिया भाषा उसमें द्वितीय पद क्या हो सकता है अब तक तो हम लोग विचार कर रहे थे सर आभाषा तो पूर्व में क्या हो जाएगा बकराद बकरादी क्या सूत्र लगा इकोज ये सब धीरे धीरे दिखना चाहिए पढ़ने का व्याकरण यही है कि हम धीरे धीरे पद अलग कर पाए तो आप लोगों को बैठे बैठे धीरे धीरे ये दिखना चाहिए यहाँ इकोइंड लगा यहाँ एचओ लगा ये दिखना चाहिए रिजु बकरादी आभाषान देशांतरात आगमनस्य से अन्य देश से आ गया अनगम ऐसे अवगम अवगम ज्ञान अनवगम अज्ञान ऐसा पता तो नहीं चलता है यदा तदेव अलातम स्पंदन स्पंदनवर्जित वर्तते जब वही अलात फिर चलन रहित हो जाता है स्पंदन वर्तते जब उसमें अचलन नहीं करते हैं तदा ततो उस अलात से अन्त्र आभासा इत्यपि न युक्त वक्त अनुपल अविशेषा जब अलात स्थिर हो गया उससे ततः अन्यत्रावंती ये सब आभाष जो ऋजु बकरादी आकार दिख रहे थे वो अन्यत्र अन्यत्रनती अन्य स्थान पर जाकर के रहेंगे ऐसा नहीं है इस अभी न युक्तम वक्तुम ऐसा नहीं कह पाएंगे क्यों अनुपल्भ अविशेषा ऐसा तो दिखता नहीं कि आभाष यहाँ से निकल कर के चले गए अन्यत्र रहे ऐसा तो दिखता नहीं नभाषा तस्मिन अलाते लियंत तद अनुपादान और जो आभास है वो उसी अलात में लीन हो जाते हैं ऐसा नहीं है घटो मिट्टी में लीन हो सकता है किंतु घट पटो में लीन हो जाएगा नहीं होगा क्यों पटो उसका उपादान नहीं।, नहीं है कार्य <स्थाग़ी> अपना उपादानों में लीन होगा तो इसी प्रकार के आभास अलात में लीन हो जाते अगर अलात आभा का उपादान हो तो कहते हैं वो नहीं है न चाह आभाषा तस्मिन एव तो आभा उसी अलात में लीन हो जाते हैं ऐसा नहीं है क्यों न्यू तद अनुपादान तदाम अनुपादानत्व अलात तो आभाष का उपादान नहीं है हर यदि ही यदि स्पंदन निमित्त होता और अलातम उपादान होता किसका आभास का अगर आभास का स्पंदन निमित्त रला तो उत्पादन अगर होता तदा तो निमित तो दर्शना तो था निमित्त अभाव मात्रात् नैमित्त अभाव अदर्शनाथ घट बनाने में उपादान कौन है और निमित्त कुलाल है है? आगे आप कुलाल से घट ला करके घर में जल रखें। कुलाल आपके साथ नहीं आया अगला दिन सुबह उठ करके आपको निमित्त कुलाल वहा दिख रहा है घट दिखेगा तो निमित्त नहीं रहने पर कार्य नहीं रहेगा ऐसा बात नहीं है निमित्त तो कार्यो को बनाने के लिए उसका आवश्यकता है उसका स्थिति के लिए आवश्यकता नहीं है इसको कहते हैं स्पंदन और क्या-क्या मतलब, मतलब, हाँ। फिर मतलब उसका चलाए माना जो आकार न स्पंदन अर्थात अला तो का घुमाए जो उसका चलन हुआ चलन होने से आकार और प्रतीत हुआ अग्नि जो ये वो बिंदु अग्नि उसको अला तो कहेंगे उसका चलन चलने की क्रिया है उसमें दिखने वाला जो आकार उसको आभास कहेंगे तथा अगर ऐसे आभास का स्पंदन निमित्त हो अला तो उपादान हो तो निमित्त अभाव मात्रा केवल निमित्त अभाव हो जाने से नैमित्तिक अभाव से अदर्शनात् नैमित अभाव नहीं हो जाता है कुाल नहीं रहेगा तो घट नहीं रहेगा ऐसा नहीं होता है होने से क्या होगा ऋजु बकरादि आकार स्पंदन अभावे अपी अलाते भवेयु ऋजु बकरादि आकार जो यहाँ कार्य है अगर स्पंदन रूपक निमित्त नहीं है तो भी दिखना चाहिए जैसे कुलाल नहीं होने पर भी घट दिखता है इस प्रकार की ये दिखना चाहिए इत्यर्थ तो इसलिए कहते हैं कि वो उसका उपाधान नहीं है क्यों नहीं दिखता है क्योंकि अभी निमित्त तो नहीं रहने पर भी कार्य दिखना चाहिए किंतु तो नहीं दिखता कार्य इसे क्या निर्णय होगा कि उपादान भी नहीं है निमित्त भी नहीं है उपादान भी नहीं है तो कार्य दिखेगा नहीं दिखेगा तो कहते हैं स्पन्दन भाव अभी ओलाते भवे तो कहते हैं इसलिए तद उपादान उपादान नहीं है इत दृष्टानते दृष्टान आभाषा मिथ्यात्म अष्टव्यम इतिहा इसलिए दृष्टान्त में दिखने वाले जो आभाष है वो मिथ्या है क्योंकि उसका उपादान भी नहीं है उसका निमित्त भी नहीं है जिसका निमित्त भी नहीं है उपादान नहीं है वो कार्य कहाँ से आएगा ये मिथ्या है भाष्य में स्पंदन तो अगर पहले एक पदार्थ हो तब उसका निमित्त कहेंगे तो पदार्थ तो केवल कल्पित है अर्थात निमित्त अर्थात एक व्यावहारिक निमित्त नहीं है एक व्यावहारिक और प्रातिभाषिक ये दोनों का बीच में आप सीधा ऐसे निमित्त निमित्त को बैठा नहीं पाएंगे कहेंगे कुछ निमित्त हमको रज्जु में सर्प दिखता है उसका निमित्त है कि चक्षु दोष है अंतकरण में रज्जु का संस्कार सर्प का संस्कार है और वो पदार्थ में ऐसा दिखता है ये सब कहते हैं कहते हैं कि ये सब है किन्तु ये सब के पीछे अज्ञान है तभी तो जाकर के दो सत्ता में संबंध करवा दिया अगर ये अज्ञान नहीं होगा दो सत्ता में संबंध नहीं होगा ये उनका कहने का तात्पर्य है किंच टीका में, में हेतुअतरम एवं स्पष्टयन पूर्वार्धाक्षराणी व्याच तो ये, आवास ये सब नहीं होने के लिए अन्य हेतु ये श्लोक में जो कहते हैं उसका भाष्यकार व्याख्यान करते हैं भाष्य में तस्मिन एवं अलाते स्पन्दमाने ऋजु वक्राद्या अलाताद अन्यतः कुतचिद आगत्य अलाते नैव इति न अन्यतो भुवः न अन्यतो भुवः ये जो श्लोक में शब्द है इसका व्याख्यान करते हैं तस्मे अलाते उसी अलात में स्पंदमाने जब स्पंदन चलन करते हैं ऋज्जु बकरषा ये जो आकार दिखते हैं अलाताद अन्यतः कुतश्चित आगत्य अला अन्य से कहीं आकर के अलाते नव भवंती अलात में वो प्रवेश नहीं कर जाते हैं अलात जब चलाते हैं वो सब अन्य से आकर के अलात में प्रवेश कर जाते हैं ऐसा नहीं है टीका <coughs> में आभाषा देशान्तरा आगमन से अनुपलम्बो हेतु कर्तव्य क्यों वो अन्यत्र से आते नहीं अलात में तो कहते हैं आभाषा नाम देशान्तरात आगमन अन्य देश से आना अनुपलम्भ इसमें हेतु है ऐसा दिखता नहीं अगर आभा अन्यत्र से आएंगे जो आकार वो दिखना चाहिए आ रहे हैं तो यहाँ एक अग्नि है वो तो किंतु एक बिंदु है अग्नि किंतु अन्यत्र सब ऐसा ऐसा आकार वाला अग्नि आ रहे हैं, आकर के इसके साथ मिल गए तब तो ऐसा कह सकते हैं इस प्रकार की तो उपलब्धि नहीं होती है अनुपलब्धि में वो हेतु कृत्य तृतीय पदार्थम आह द्वितीय पाद में तो अन्यत्र से नहीं आते हैं तृतीय पद में अन्यत्र चले नहीं जाते ये बात कहते हैं भाष्य में नस्त निष्पंदात अन्यत्र निर्गता का करता हो जाएंगे आभा तस्मात निष्पन्दात अलातात वो निष्पंद अलात से अन्यत्र निर्गत हो गए आभाष ये बात भी नहीं है ठीक है अन्यत्र नहीं चले गए किन्तु तो ये आवास में ही कि अलात में प्रवेश कर गए उसके लिए आगे टीका में कहते हैं चतुर्थ पादार्थम आ चतुर्थ पाद श्लोकों का नलातम प्रविशंती ते उसको कहते हैं भाष्य में न च निष्पन्द अलातम एवं ते प्रविशंति वो निष्पंद अलात में प्रवेश कर जाते हैं ये बात भी नहीं है सार क्या हुआ अलात तो स्थिर चलाये माना हुआ तो आभा अन्य स्थान से आ गए क्यों नहीं आए क्योंकि उपलब्धि नहीं होती है अलात तो जब स्थिर हो गया जो सब आकार दिख रहे थे वो अन्यत्र नहीं चले गए क्यों नहीं गए दिखता नहीं अन्यत्र जाएंगे तो दिखना चाहिए जा रहे हैं पर उसी अलात में प्रवेश भी नहीं कर गए क्यों नहीं कर गए उपादान नहीं है तो कार्य अपना कारण में ही उपादान में ही प्रवेश करेगा घटो जब नाश होगा कुलाल में प्रवेश करेगा ना मिट्टी में प्रवेश करेगा मिट्टी में तो उपादान में प्रवेश करेगा किंतु जो तो है कि आभास का उपादान नहीं है बीच में कह दिया था चतुर्थ पंचम पंक्ति में टीका में तो तद अनुपदान तो अनुपादान होने से उसमें प्रवेश नहीं करते हैं तो ये जो श्लोक माँ चतुर्थ पाद में ध्यान मिट्टी से मिट्टी उपादान तो तो है ना? तो क्यों? क्योंकि घटक का उपादान मिट्टी है इसी प्रकार के आकार का उपादान अला तो नहीं है जब वो तो, नहीं। तो दिखेगा तो दिखेगा जो अगर यहाँ क्या तर्क दे कि अभी उसका उपादान ये अला तो नहीं है क्यों नहीं है उसके लिए प्रमाण कर दिया निमित्त तो नहीं रहने पर भी उपादान अगर है कार्य दिखना चाहिए पुलालो नहीं है किंतु मिट्टी है तो वो घटो दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा किंतु आप अभी चलन था निमित्त उसको बंद कर दिए अभी अलात तो है अलात तो को अगर उपादान कहेंगे निमित्त कारण चलन को हटा दिए किन्तु उपादान कारण है वो दिखना चाहिए किंतु नहीं दिखता है तो इसलिए कहते हैं कि निमित्त भी नहीं है तो सारे तर्क देते हैं कहते ये सब तर्क जितना स्मरण रहेगा ना आप कहीं भी किसी प्रकार की विरुद्ध विक्षेप आएगा ये तर्क सीधा उसको साफ करेगा हमको क्या होता है ये सारे तर्क स्मरण नहीं रहता भूल जाते हैं बार बार इसको पढ़ना है ये जो अभी आया विचार हमको घिस रहा है कहेंगे ये कहाँ से आया अन्यत्रह से आया कहेंगे यहां से उठा तो कहेंगे ये फिर कहां जाएगा इस प्रकार की हर चीज को विचार करेगा फिर कहेगा मिथ्या छोड़ो ऐसा विचार करने भी बेहतर है इसलिए बहुत लोग एक एक बात कहते हैं ये यह यहाँ ये यह विचार से आता है वो लोग कहते हैं कि तो ये संसार कहाँ से आया वो प्रश्न मत करो दुखो क्यों हो रहा है वो प्रश्न मत करो इससे छुटकारा का उपाय है उसमें चलो ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया कहते हैं तो वो सब वृथा बात है अब पढ़ो तो ये होता है वो होता है कहें कुछ नहीं वो सबको छोड़ देना उस तरफ दृष्टि नहीं देना आप पढ़ो कहेंगे इतना बात कहेंगे अब पढ़ो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा श्लोक उच्चारण करेंगे दा दा आगे कहते हैं ऋजु बक्राद्याम दृष्टानते निर्गमन प्रवेश ओर असम्भव साधयती ऋजु जो आभाष है वो दृष्टांत में दृष्टांत क्या दिए थे तो इसमें जो रिजु बकरादी आभास है उनका निर्गमन प्रवेशन हुआ नहीं, नहीं हुआ असंभव साधयती ये असंभव है पहले असंभव कह दिया असंभव अर्थात दिखता नहीं उपादान नहीं है ये सब कह दिया और कहते हैं न निर्गता अलाता भावयोगतः विज्ञाने द्रव्यवा भाव गज्ञ रा विशेषत ते, अलातात न योगता अभी ते, अलातात न ते ते न न द्रव्यत्वा तथेव विज्ञाने से नहीं गए। तो क्यों तथा विज्ञपुषक गाय कथ द्रव्यवाय ग जो आभाष है वो कोई द्रव्य नहीं है कोई पदार्थ नहीं है जब अग्नि जलता जलती है उसे चिंगारिया निकलते हैं वो दिखता है हमको निकलने का क्यों कहते हैं वो चिंगारी वो भी द्रव्य है वो अगर लग जाएगा हाथ में वो जल सकता है नहीं जल सकता है जल सकता है क्योंकि वो द्रव्य है तो इसलिए वो निकल करके जाता है और दिखता भी है किंतु यहां कहते हैं अलाता तो न निर्गता क्योंकि द्रव्य तो अभाव योगत है वो द्रव्य नहीं है क्रिया किस में होगी द्रव्य में चिंगारी द्रव्य है इसलिए उसमें क्रिया होती है ये जो चिंगा चिंगारी कह देते ना हम लोग उसका हिंदी शब्द है चिनागारी हिंदी में नकार में अकार तो वो अदर्शनम लोप औकार तो जाने से हो गया चिन्ह तो चिन्ह वो न जा करके धीरे धीरे वो गांव हो गया चिंग हो गया यहाँ तक तो पहुंच गया होना चाहिए चीनों उसका मूल शब्द है चिन्हो वो उसका मूल हिंदी शब्द है तो ये हम लोग जो फ्रियाधारानी को प्रूफ रीडिंग कर रहे थे पूरी जी उसका चिन्हो लिखे पूरा चिन्हो गारी क्यों चिंग है ना नहीं, नहीं, नहीं उसका हिंदी शब्द चिंगारी है औकारो लोप जो सुबह उससे होकर के चिंगारी अभी गाँव के नीचे लिख देते हैं गाँव कार के नीचे गांव लिख करके चिंगारी हो गया अभी नौ को गाँव भी हो गया परसवरण भी हो गया इतना दूर जाता है ये जो चिंगारी है वो तो द्रव्य होने से उसमें क्रिया होगी क्योंकि क्रिया किसी द्रव्य में होगी किंतु तो इसमें द्रव्य तो अभाव योगत तो ये द्रव्य नहीं है इसलिए इसे वास्तव अर्थात व्यावहारिक चलन नहीं होगा प्रतिभाषी पदार्थ है तो थे वो तथे व इसी प्रकार विज्ञाने अपी विज्ञान में भी आकार दिखता है घटाकार पटाकार इस प्रकार के कहते हैं ज्ञान हो जाता है ये भी समान है तो ना कहीं से आता है ना कहीं जाता है क्यों आभाष से ये भी आभाष है ज्ञान का जो आकार हो जाना ये भी आभा है टीका में दृष्टान्त निविष्टा भासव दर्ष्टान्तिक जन्मादिभाष मिथे वेयूर इतिहा दृष्टांत में जो आभाष दृष्टान अलात अलात में आभास जो ऋजु बकरादी आकार वो जैसा है आभास वार्ष्टान्तिके दार्ष्टान्तिक कौन है विज्ञान उसमें भी जन्मादि आभाष ये विज्ञान की उत्पत्ति होती है क्योंकि मेरे को अब भी घटका ज्ञान हो रहा है उससे पहले नहीं होता था ये घट ज्ञान जन्म हुआ कहते हैं ये भी सब उसी प्रकार की आभाष इस प्रकार मानते हैं मिथे वो तो कहते हैं घटाकर वृत्ति कहते हैं वृत्ति का जन्म होता है किंतु केवल वृत्ति मात्र ज्ञान नहीं है जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक चैतन्य ही ज्ञान है तो वो चैतन्य का कुछ जन्म नहीं होता है दर्पण रख दिए तो उसमें सूर्य दिखे गया तो सूर्य दिखे गया तो क्या सूर्य की उत्पत्ति हो गई नहीं हुआ तो खाली दर्पण रखने से दिखता है और जो दिखता है वो क्या वास्तव सूर्य है नहीं है इसलिए वास्तव सूर्य का जैसे उत्पत्ति नहीं होती है इसी प्रकार की जो बिंब रूप ज्ञान है आत्मा है चित्त है उसका उत्पत्ति नहीं होती है वो आप है यहाँ द्रव्य तो नहीं होगा वो तो दृष्टांत तो में व्यवहार हो गया तो विज्ञान है अभी आगे टिका में ऋज्जु बकराद्याेशु जन्माद्याेशु आभास से तुल्यवाद हेतु आह खला में दिखने वाला ऋज्जु बकरादि आकार और ज्ञान में दिखने वाला जन्मादि आकार जन्म मृत्यु सब ज्ञान का दिखता है ये सब च आभासुल्य दोनों ही आभास हैं दोनों में आभासत्व तो रहेगा ये समान हे। हे है इति आभास्य श्लोक में कहा आभास्य अशेषतः आगे टीका में इत अभिभाष्य का व्याख्यान आरम्भ होता है इतच दृष्टानते मिथ्यात्व आभासान ऐष्टव्यम इतिहा इस कारण से भी दृष्टान्त में अलात में जो आभास अधिक है मिथ्या आभाषा नाम ऋजुब अकरादी आकार ये सब मिथ्या है एष्टव्यम एष्टव्यम अर्थात तो ऐसे मानना चाहिए स्वीकर्तव्यम स्वीकार शुकर करना चाहिए किंच भाषा में किंच क्या कहना चाहते हैं किंच कह कर करके किंच का अर्थ होता है और भी ठीक है मैं तदेव पूर्वाध योजन या और भी क्या और है कहते हैं श्लोकों का पूर्वाध व्याख्यान के द्वारा उसको कहते हैं भाष्य में किंच न निर्गता अलातात ते आभाषा गृहादिव द्रव्य तो अभावत ते अला वो सब आभाष अलात से बाहर नहीं निकल गए जैसे गृह देवदत्त घर में था वो बाहर जा सकता है जा सकता है क्यों कहते द्रव्य किंतु ये जो आभाष है द्रव्यो अभाव योगत ये द्रव्य तो, इसमें द्रव्य तो नहीं है ये द्रव्य ही नहीं है द्रव्य से भावो द्रव्यम द्रव्यो तो अभाव योगतः शब्द तो कहा उसका व्याख्यान करते हैं द्रव्य का भाव द्रव्यम जैसे मनुष्य का भाव हो मनुष्यत्व इसी प्रकार के द्रव्य का भाव तद अभाव द्रव्य अभाव जिसमें यह द्रव्य तो नहीं है द्रव्य तो अभावत अर्थात द्रव्य तो अभाव, तो अभाव युक्ते आगे एक नव टिप्पणी है तो वस्तुअ भाष्य में जाना द्रव्य तो युक्ते वस्तु तो अभावत वहा एक नव टिप्पणी वस्तु तो, तो अभावत एक नवर टिप्पणी नीचे दे दिया सत्य तो अभावत तो वो सब जो आकार आभास दिखते हैं उसमें सत्य नहीं है सत्य अभाव ठीक है रिजु बकराद्या वस्तुत्वअ किम प्रवेशादी असिद्धि आशंका ऋजु बकरादी आभाषो का वस्तुत्व अभाव वस्तुत्व सत्यत्व ये जो रिजु बकरादी आभाष दिखते हैं उसमें सत्यत्व नहीं है सत्यत्व नहीं होने पर भी किमिति प्रवेशादी असिद्धि आकर के आलात अलात में प्रवेश करते हैं बाहर निकल जाते हैं ये क्यों नहीं होगा वो मिथ्या वो किन्तु आएगा जाएगा क्यों नहीं है इस प्रकार की शंका करने से भाष्य में उत्तर देते हैं वस्तु नो ही प्रवेश आदि संभवती न अवस्तु न वस्तु ही प्रवेश कर सकता है अवस्तु प्रवेश नहीं कर सकता है तो सर्प में दिखने वाला जो विष है जब सर्प चला गया तो फिर वो विष और वजु में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अवस्तु है वो सर्प ही जब प्रवेश नहीं कर पाएगा विष कहा द्वितीय योजना दार्ष्टांतिकम आचष्टे विज्ञान है अभी श्लोक का उत्तरार्थ दार्टान्त है विज्ञान है उसको कहते हैं उसमें भी इस बात समान है भाष्य में विज्ञान अभी जाति आदि आभाष तथे विज्ञान में भी जो जाति आदि आभास जाति जन्म जन्म नाश ये जो विज्ञान का दिखता है वो भी आभास तथा तथे दो नंबर टिप्पणी मिथ्यव है ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है ज्ञान का नाश हो जाता है वो भी सब ऐसे ही है तथे ये सब जो ज्ञान कहा जाता है जो बिंब रूप ज्ञान है चैतन्य उसका विज्ञान जात्यादिभाष तथे व्यूर आभाष अविशेषतुल्य आभाष दोनों में समान है अलाक में भी आभास है विज्ञान में भी आभाष है ये दोनों तुल्य है अला में आभास ऋजु बकरादी आकार और ज्ञान में आभास जन्म मृत्यु जन्मनाश ये सब आभाष ही है अच्छा ये पचासवा कारिका का उच्चारण करेंगे आगे ठीक है तुल्यत्वं साधेन उत्तर श्लोकन साधयती जो कह दिया गया कि पूर्व श्लोक का चतुर्थ पाद में आभास्य अविशेषतः उसका अर्थ भाष्यकार के दे अविशेषता का अर्थ तुल्यत्व दृष्टान्त दार्शांतिक दृष्टांत अलात दार्शांतिक विज्ञान दोनों में आभास तुल्य है ये जो कहा गया तुल्य इसका अभी साधन करते सिद्ध करते हैं तर्क दे करके सिद्ध करेंगे तुल्यत्व साधेन श्लोकन साधेन श्लोकन अर्थात अर्थात डेढ़ श्लोक आगे श्लोक और आगे श्लोक आधा डेढ़ श्लोक में इसको प्रमाण करेंगे भाष्य में भाष्य में ऊपर में दिया है श्लोक के ऊपर भाष्य है कथम तुल्यत्व इतिहास श्लोक के ऊपर भाष्य है ना तो कथम तुल्य ये दोनों बराबर कैसे हो गे इह्चा हाँ। श्लोकाय स्पंदमाने स्पंदम ना भाषा अन्यतो अव नपंद नीज्ञानिशा तो उंचाश्लोक में कहता अलाते स्पंदमा भी ना भाषा न तो भुग न तत्व न्य निस्पंदत नाला प्रवशंकी ते और 50 श्लोक तो का प्रथमार्ध कहा गया था न निर्गतता अलाता द्रव्यवा भाव योग इसके द्वारा दृष्टान्त का स्पष्टीकरण किया गया अभी दृष्टान्त तो का स्पष्टीकरण करेंगे इसके लिए भी डेढ़ श्लोक चाहिए इसके लिए कहते हैं विज्ञाने स्पंदमाने वे वहाँ था अलाते स्पन्द वे नाषा अन्य तो भुव न तत्व न्यत्र निस्पंदात न अलातम बिशंति ये अलात दृष्टांत दृष्टांति का समान कहते हैं यहां भी सिद्ध करते हैं तो विज्ञान है स्पन्द मानवे विज्ञान का अर्थ चैतन्य स्पंद वे ये चैतन्य का स्पंदन कैसे हो जाएगा अज्ञान से माया से वास्तविक तो उसका स्पंदन नहीं होता है खाली मानता है स्पंद माने वे ना, ना। विज्ञान अर्थाचित चैतन्य विज्ञाने है स्पन्द मान भाषा विज्ञान का आभाष क्या है जन्मादि घटाकार जन्मादि घटाकार जन्मादि अन्य तो भूव न अन्य तो भूव तो यहाँ आभाष से जन्मादि का विचार चल रहा है वो घटाकार से जन्म होता है तो जन्मादि लेंगे आभाष न ततो, ततो निष्पन्दात तत्व न अन्यत्र निष्पन्द जब विज्ञान निष्पन्द हो जाता है समाधिस्थ आगे वो सब जो जन्म मृत्यु उसका दिख रहा था जन्म नाश और विज्ञान का दिख रहा था वो सब अन्यत्र चले गए ऐसा नहीं न विज्ञान विसंतित है और वो विज्ञान में चैतन्य में प्रवेश कर गए उसका जन्म नाशकते वो भी नहीं है और जो घटाकार पटाकार दिख रहा था वो सब चैतन्य में प्रवेश करके वो सब नहीं है समाधिस्थ अवस्था में कुछ भी नहीं है वो टीका है नहीं तस्मिन विज्ञाने यथा कथित चलनवती ततो तत्व अस्त भवितुम आगत तथा प्रथा अर्तीवात यहाँ तक देखेंगे नहीं तस्मिन विज्ञाने वो जो विज्ञान है यथा कथित चलनवती किसी उपाय से अगर चलेगा कैसे चलेगा तीन नंबर टिप्पणी आभास्य सात नंबर टिप्पणी सात नंबर औपाधिक विवर्त रूपेण विज्ञान चलने का कोई उपाय नहीं है किंतु विवर्त रूपेण विवर्त अर्थात तो अधिष्ठान जैसे को ऐसे दिखने वाला में कुछ हो रहा है उस समय में अधिष्ठान बिल्कुल ऐसा रहा तो ये उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति इसको कहते हैं विवर्तन उपादान का जो सत्ता है उसे भिन्न सत्ता में दिखना रज्जु व्यावहारिक है तो सर्प प्रातिभाषिक है ब्रह्म पारमार्थिक है तो ये सब जो दिख रहा है ये सब व्यावहिक भिन्न सत्ता में दिखना यथा आगे टिका में चलन किसी उपाय से सेवर्तमान करके चलन तत्मात् कस्माचित आगत्य जन्मादिभाषा ये जो जन्मादि आभाषा ज्ञान में दिखते हैं अन्य किसी से आकर के तत्र भवित पहले दे दिया नहीं और होती वाक्य का आरंभ में था नहीं अन्यत्र से कहीं से आकर के विज्ञान में हो जाएंगे ऐसा नहीं हो पाएगा नहीं और अर्ती क्यों तथा प्रथा अभावत तथा प्रथा प्रथा प्रती उस प्रकार की प्रती नहीं हो रही है तो ये प्रथ प्रथ ये तो प्रथम ये चुरादि गणय धातु है चलने। हाँ प्रथ चलने भी है हाँ। तो यहाँ अर्थात तो ज्ञान अर्थ गति ज्ञानार्थ का हो जाते हैं तो तथा प्रथा अभाव उस प्रकार की अनुभूति उपलब्धि नहीं होती है और न च विज्ञात तो अचलत अवस्थित अन्यत्र तो आभाषा भवित उत्साहते जब विज्ञान अचल हो गया समाधिस्थ हो गया तस्मात्ज्ञात उस विज्ञान से अचलतया तो अवस्थिता विज्ञान जब अचल रूप से स्थिर हो गया समाधि हो गया अन्यत्र आभाषा भवित न उत्साह ये आभाषा सब अन्यत्र चले जाएंगे ऐसा भी नहीं हो पाएगा क्यों प्रतित्य प्रतित्य प्रतीत्यवस्था प्रतीत्यवस्थी लगा प्रतीय भाव से तुल्य सामान है नदे विज्ञान प्रवेश उसी विज्ञान में प्रवेश करते हैं वो बात भी नहीं है तो ना अन्यत्र चले जाते हैं ना उसी विज्ञान में प्रवेश करते हैं तस् आगे सात नंबर टिप्पणी है चार लिखा है ना वो सात हो जाएगा तस् केवल से तद उपादान अनुपगमांत तस् केवल से अर्थात अभी विज्ञान केवल है शुद्ध है आत्मा है उसमें तद उपादान तो अनुपगमत ये जो शुद्ध आत्मा है चैतन्य है वो जो विज्ञान का जन्म नाश हो रहा है उसका ये उपादान बनेगा नहीं। उपादान नहीं है जैसे औला तो वो आकार का उपादान नहीं है इसी प्रकार के विज्ञान भी शुद्ध है किसी का उपादान नहीं है उनका जो क्षणिक विज्ञान वो तो जन्मनाश होता है।, जन्म नाश है उनका और मतलब जो दूसरा कोई विज्ञान नहीं है जो नित्य है और अलय विज्ञान मानते हैं तो वो भी क्षणिक है वेदांति कहते हैं ये जो आप अलय विज्ञान कहते हैं उसी को आप नित्य मान लीजिए तब तो फिर ये बराबर हो जाएगा जाए। कथा आगे टीका में न चे विज्ञाने प्रवेश समर्था तथ निर्गं वा पारयती तेषा अवस्तुवादितर्थ ये सब जो विज्ञान का जन्मनाश दिख रहा है वो सब विज्ञानों में प्रवेश कर जाएंगे और तत्व व निर्गंतुम उससे निकलेंगे इति न पारयती नाक्य का आरंभ में था ऐसे उन नहीं कर पाएंगे क्योंकि तेसाम अवस्तुत्व वो कोई वास्तव पदार्थ ही नहीं है कथम तरी तेसाम प्रथा, कथम तरी विज्ञाने प्रथा तेम आशंक्य अमृषा एवं तो फिर विज्ञानों में उनका प्रथा प्रतीति उनका अर्थात तैसाम का अर्थात जन्मनाश विज्ञान का जो जन्मनाश हो रहा है उसकी प्रती कैसी हो रही है कहते तो मृषा है वो इत्या ये तो मिथ्या है खाली ऐसे मानता है मेरे को घट ज्ञान हुआ ऐसे खाली मानता है कुछ नहीं है कार्य कार्य कार्य तीन कार्य कार्यकारणता भावा अच्छा भाष्य तो सदा चल अच्छा हाँ तो ये भाष्य आरंभ हो गया ठीक है ठीक है आज यहाँ तक ओम ओ पूर्णमद पूर्णमिदात पूर्ण मुदोच्य